देवी भागवत नौ तो नरक का विस्तृत वर्णन जाने पर पापी अनेक प्रकार के से जाते हैं वह वेधन कुंड कहलाता है उसकी लंबाई चौड़ाई बीस धनुष है जहाँ डंडों से मारा जाता है उस सोलह धनुष के प्रमाण वाले नरक को दंडा दंड तांडन कुंड कहते हैं जहाँ जाते ही पाप पाप जीव पापी जीव मछलियों की भांति महाजाल में फंस जाते हैं तथा जो बीस धनुष जितना विस्तृत है वह जाल रंध कहलाता है जहाँ गिरे हुए पापियों के शरीर चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं वह नरक देह चूर्ण कुंड नाम से प्रसिद्ध है वहाँ गए हुए पापियों के पैर में लोहे की बेड़ी पड़ी रहती है असंख्य पोरसा वहाँ गहरा है लंबाई और चौड़ाई बीस धनुष है प्रकाश का तो वहाँ कहीं नाम भी नहीं रहता उसमें प्राणी मूर्छित होकर जड़ की भांति पड़े रहते हैं जहाँ गए पापी मेरे दूतों द्वारा दलित और ताड़ित होते रहते हैं उस उसको दलन कुंड कहा गया है वह सोलह धनुष के विस्तार में है तपी हुई बालू से व्याप्त होने के कारण जहाँ गिरते ही पापी के कंठ ओठ और तालू सूख जाते हैं तथा जो तीस धनुष जितना परिमाण में है और जिसकी गहराई सौ पोरसा है एवं जो सदा अंधकार से आच्छ रहता है उस पापियों के लिए अतिशय दुखप्रद नरक को शेषण कुंड कहते हैं विविध चर्म संबंधी कथाएँ जल से जो लबा लब भरा रहता है जिसकी लंबाई चौड़ाई सौ धनुष है और सदा जहां सदा दुर्गंध फैली रहती है तथा जहां उस अमेध्य वस्तु के आहार पर ही रहकर पापी जीव यातना भोगते हैं यह नरक कश कहलाता है साधवी जिस कुंड का आकार सर्प के सदृश है तथा जो बारह धनुष के बराबर लंबा चौड़ा है एवं जहां सर्वत्र संतप्त बालुका बिछी रहती है और पातकियों से कोई स्थल खाली नहीं रहता उस नरक को शुर्प कहते हैं वहां सदा दुर्गंध भरी रहती है वही खाकर पापी जीव वहां यातना भोगते हैं पतिव्रतें जहां की रेणुका अत्यंत संतप्त रहती है तथा तो जो घोर पापी जीवों से युक्त रहता है एवं जिसके भीतर आग की लपटें उठा करती है ऐसे ज्वाला से भरे हुए मुख वाले नरक को ज्वाला मुख कुंड कहा जाता है वह बीस धनुष में विस्तृत है ज्वाला से दब्ध पापी उसके कोने कोने में भरे रहते हैं उस कुंड में पापियों को असीम कष्ट भोगना पड़ता है जहां गिरते ही मानव मूर्खित हो जाता है तथा जिसके भीतर की ईंटें अत्यंत संतप्त रहती है एवं जो आधे बावड़ी जितना परिमाण वाला है वह जेहवा कुंड कहलाता है जो धूम में अंधकार से संयुक्त रहता है तथा जहां गए हुए पापी धूमों के कारण नेत्रहीन हो जाते हैं और जिससे सांस लेने के लिए बहुत से क्षित्र बने हैं उस नरक को धूम्रांध कुंड कहा गया है वह सौ धनुष के बराबर परिमाण वाले हैं जहाँ जाने पर पापी को तुरंत नाग बांध लेते हैं तथा जो सौ धनुष जितना लंबा चौड़ा है और जिसमें सदा नाग भरे रहते हैं उसे नाग वेस्टन कुंड कहा गया है इन सभी कुंडों में मेरे दूत प्राणियों को मारते जलाते तथा भांति भाति से भयानक कष्ट देते रहते हैं सावित्री सुनो मैंने ये छियासी नरकुंड और उनके लक्षण भी बदला दिए अब फिर तुम क्या सुनना चाहती हो